मान्यताओं का व्याकरण उसके जीवन का क्षण जिसके माध्यम से वह भाव्य जगत के साथ संप्रेषण स्थापित करता है मात्र जानकारी से संप्रेषण की पृष्ठभूमि तैयार नहीं होती जब तक ज्ञान विद्या या शिक्षा रक्त मज्जा में घुलकर संस्कार का स्पंदन ग्रहण नहीं करते तब तक वह ज्ञान का ही परिवर्तित रूप है जो निरक्षरता से कहीं ज्यादा घातक है आधुनिक शिक्षा का कुछ ऐसा ही दुष्चरित्र है जिसके माध्यम से पुराने संस्कार विनील हो जाते हैं और नए संस्कारों का कोई अता पता नहीं अता पता नहीं केवल ऊपरी जानकारी और आंकड़ों की दमाल बस और कुछ भी नहीं जब तक शिक्षा का ध्येय जीव को पारने से जुड़ा रहेगा उसका यही हस होना है आज का शिक्षित व्यक्ति जो गांव के अनपढ़ लोगों को घंवाल और जाहिल समझता है उसकी बजाय वह स्वयं निपट घंवर और जाहिल है केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का जर खरीद गुलाम जो मात्र छुटपुट हवाई जानक्रियों का पुतला है जिसके न कोई संस्कार हैं जिसका न कोई चरित्र है जिसकी ना कोई मान्यताएँ हैं परम्परागत अंधविश्वास की अपेक्षा उसका आधुनिकतम अंध अविश्वास कहीं ज़्यादा प्राण गाती है उसका ना भावी जगत के साथ संप्रेषण है ना आंतरिक जगत के साथ कोई तादाद में अपनी तनखा, अपनी कमाई अपनी पदोन्नति या अपना मुनाफा अपनी न्यूनतम पारिवारिक इकाई के अतिरिक्त जिसे ना अकाल से कोई वास्ता है न किसी अन्य प्राकृतिक व सामाजिक संकर से जिस तरह कुएं की छाया कुएं में रहती है उसी प्रकार उसकी शिक्षा उसकी अवद्या का भ्रम उसके भीतर अंतर्निहित रहता है अपने सिवाय उसका किसी के साथ कोई संप्रेषण नहीं न ना, ना अपने साथ भी उसका कोई अपनापा नहीं वह अपने लिए भी नितांत अजनबी है बहुत कुछ विकसित और कुंठाग्रस्त अपनी धरती अपनी धूप अपनी वनस्पति अपनी चांदनी अपने पानी व अपने पंचियों से एकदम कटा हुआ और विच्छिन्न लाभ चाहने पर भी पश्चिम की धरती में उसकी जड़ें जम न जम पा रही हैं और न पश्चिम के आकाश में उसका सर ऊपर की ओर उठ रहा है न घर का रहा न घाट का देश की स्वतंत्रता के बावजूद भी वह अपनी स्वेच्छा से अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है माफ़ करना न केवल अंग्रेजों का बल्कि अमरीका का भी हर विदेशी वस्तुएँ उसके लिए आकर्षक हैं और देशी वस्तुएँ एकदम त्याग केवल वस्तुएं ही क्यों भारतीय साहित्य व संस्कृति भी और सबसे बड़ी दुःख की भयंकर बात यह है उसे अपने करनी पर नाज है अपने मुगलते के अलावा उसे और कहीं भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आती बाकी सभी अंधे हैं केवल उसी की आँखें खुली हुई है उसके चित्त में संप्रेषण संवाद या संवेदना की कोई स्थिति बची ना कोई स्थिति बची है न कोई वैसी आकांक्षा और ये तथाकथ तथाकथित आधुनिकता परम्परागत लोक जीवन को भी गदला कर रही है नए प्रकाश के जोम में उसकी पुतलियों में अभिद्य अंधकार घोल रही है शनि शनि प्राचीन संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं और उनकी रक्त और उनकी रिक्त, रिक्त जगह में क्षुद्र लोग हीन आकांक्षाएं और भ्रष्ट सौंदर्यबोध का घर सौंदर्य बोध घर करता जा रहा है देश का अभिजातीय वर्ग पश्चिम अम्रीका की अंधी नकल में खोया हुआ है और दूसरी तरफ गाँव का अर्ध शिक्षित देश देश के अभिजाति वर्ग को अपना आदर्श मानकर उसी के पच्चे नौ का अनुकरण कर रहा है निकट भविष्य में क्या सदगति होगी भारत माँ की सो भारत माँ ही जाने उसके लाडलों का उसे कोई वास्ता नहीं किसी के बीच कोई संप्रेषण कोई संवाद नहीं है इस सांस्कृतिक अकाल का मुझे तो कहीं और छोड़ नजर नहीं आता कोमल तुम्हें आता हो तुम्हें जरूर बताना बड़ी खुशी होगी परिष्कृत मानव हो, अपनी आत्मा से प्रेम करता है और अदम इंसान अपनी अपनी मिल्कियत से आधुनिक शिक्षा की यही एकमात्र दीक्षा है जो धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति में आत्मसात होती जा रही है यह आधुनिकतम उपकरण स्वयं उपभोक्त उपभोक्ता को ही विनष्ट करके रहेंगे वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो अमावस की रात से कहीं ज़्यादा दोपहर को अंधकार घुबल उठेगा और आणुविक मौकों से विद्ध मानवता को अपनी मृत्यु का आवास तक नहीं हो पाएगा अकाल की दुर्दान चपेट से हमारे पशुधन को खतरा है हमारे शरीर को भी खतरा है पर राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक अकाल से हमारी आत्मा को खतरा है और खतरा आधुनिकतम संचार साधनों से प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है इसके लिए हार्दिक चिंता किसे भी नहीं है जो सर्वहारा साधनहीन है उसे तो अपनी गुजर बसर से ही फुर्सत नहीं और जो साधन संपन्न है उन्हीं के हाथों में संचार के साधन है बम्बई या फिल्मों के कुत्सित प्रवाह के साथ मिलकर दूरदर्शन के फूड पिटारी की या निर्बंध बाढ़ भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर डालेगी तब ग्रामीण जीवन का यह क्षण न शेष रहेगा न लोक जीवन की व्याकरण का कोई अंश न पाणनी की अष्टाध्यायी बचेगी न व्यासमनि का महाभारत न बाल्मीकि रामायण बचेगी नवभूति का उत्तर रामचरित न कालीदास का मेघदूप न मीरा के पद न कबीर की साखियाँ न लोक जीवन की गाथाएं न तो लोकोक्तियां मरणासन लोक संस्कृति की, की आखिरी छटपटाहट है फिर न तो विषय पर उपनिषि होंगे न ऐसा जमगढ़ जुड़ेगा बुझते हुए दीपक की अंतिम अंगड़ाई है तुम्हारे ख्याल से इसका कहीं कोई भी निस्तार हो तो मुझे जरूर बताना मैं कुछ समय से दिग्भ्रमित हो गया हूँ सुझा सको तो मुझे सही राह सुझाना वाकई बहुत बहुत आभार मानूंगा या इस भटकाव के द्वारा ही मैं सही मंजिल खोज निकालूंगा तुम्हारा बिज़ी रात ग्यारह बजे पुनश्च ओ एक बात लिखना तो भूल ही गया जो अकाल के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक बात है शुरुआत में ही लिखने की मंशा थी पर एकदम बिसर गया ठेठ अंत तक कोई संपत्ति नहीं जमा आजकल भूलने की बात बढ़ती जा रही है इधर ये पर्चा पूरा करना था उधर उपनिषद की तमाम व्यवस्था भी करनी थी चार पंक्तियाँ लिखता और बाहर जाता काप संभालता काम तो हो ही रहा था बोला राम के जिम्मे जो था वह वह बार बार टोकता पर क्या करूं मेरी आदत ही कुछ ऐसी है कोई तीस चालीस टुकड़ों में रुक रुक कर इसे घसीटा है दोपहर तीन बजे के बाद तिलोनिया की जीप आ गई अम्मा सत्यन कमला इत्यादि थोड़ी देर बाद शंकर भी मेर था बस में आ गया फिर तो ऐसी खुशी हुई लिखने से मन ही उछर गया जैसे तैसे समेट कर पत्र समाप्त किया रात ग्यारह बजे बीच में सामान की ट्रक के साथ अरणा भी आ गई थी पत्र संपूर्ण करने के बाद ही खाना खाया भूखे पेट अच्छा लिखा जाता है कल्पना की तितलियाँ ऊँची रहती हैं है। पेट भरती दिमाग बहोतरा हो जाता है पर्चा संपूर्ण करने की बात सुनकर अरुणा ने कसकर डांट पिलाई मैं साल भर तक कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं लिखूँगा सब बेकार है आलोचना समीक्षा निबंध अनुवाद इत्यादि कहानियों की तुलना में पासंग बराबर भी नहीं ठहरते उसका कहना बिल्कुल सही था मैं खुद भी काफ़ी अरसे यही सोच रहा था रात को सोने से पहले तिलोनिया के मरमह के को उनके आग्रह करने पर लोक संस्कृति से आठ दस कथाएँ सुनाई अच्छा मजमा रहा सवा बज गया सोने की इच्छा न होते भी सबको सोना पड़ा उड़ते उड़ते अरुणा ने कहा अच्छा रहता कि मैं केवल कथा ही सुनाऊँ यही सर्वोत्तम संप्रेषण का मुद्दा है संप्रेषण और किस चिड़िया का नाम है नींद को बुलाते बुलाते शायद दो बज गया होगा देर से सोया तो देर से आँख खुली पाँच बजने वाले थे तुरता फुरता हाथ अकाल की प्रासंगिक बात लिखना बैठ गया पोपाबाई का मजेदार किस्सा है बात यूँ हुई कोमल कि पोपाबाई के राज्य में तीन वर्ष तक भैंक अकाल पड़ा यज्ञ और हमनों में सैकड़ों मन घी होम दिया पर रूठे में बादल नहीं मने सो नहीं मने जैसे इंद्र भगवान के मन से पोपाबाई का राज उतर ही गया हो पोपाबाई को हाथियों की सवारी का अवल शौक था हर बदलती तिथि पर पूनम की रात प्रचंड सफेद हाथी पर चांद की तरह बिरासती और चांदी की अंबाड़ी और चांदी का ही अंकुश पोपाबाई पहनती पो, पोपाबाई पहनती चांदी के रंग का चमकता पीलावेश राज्य में सर्वत्र अकाल पड़ने से दांत उछलने को भी तिनका नहीं था जिस पर हाथियों की खुराक अकाल की काना सुनकर उनकी खुराक दुनी हो गई हाथी मारे खाते तो मोरे भाई <laughs> <laughs> हाथी मोरे खाते तो पोपाबाई की कोई मनाही नहीं थी पर थुलथुल हाथी मोरों को सूंघते सूंघते ही नहीं थे उसके दरबार में रत्न तो पूरे नौ थे पर किसी से पूछ न पूछती ना किसी की सलाह सुनती जो बात एक बार जज गई उसे कभी पीछे नहीं हटती थी एक बार मुंह से बोल निकल गए तो निकल ही गए उन्हें वापस गले में लौटाया नहीं जा सकता एक दिन पोपाबाई को गधे का रहना सुनकर एक ऐसी बात जची कि राज्य के तीस बड़े ठाकरों को उसने घुड़सवार भेज दूसरे दिन दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया किसी को कानों ता कानों कान भनक तक नहीं पड़ी पड़ने दी उन्हें किसलिए बुलाया है सभी ठाकुरों के दिल धुख धुक करने लगे पुपाबाई के सामने आंख से आंख मिलाकर देखने की सख्त ममानियत किसी ने देखा किसी ने देखा नहीं और उसकी आंखों में किसी ने देखा नहीं उसकी आंखों में मिर्चों की महंग लुक दी तैयार सभी ठाकुर नीचे गर्दन किए चुपचाप बैठे थे कि पुपाबाई का संकेत पाकर राज्य के खास दीवार ने फरमान सुनाया कि जब तक राज्य में मूसलाधार बारिश न हो तब तक रानी साहिबा हाथी की सवारी नहीं करेंगी राज्य के फील खाने से हाथियों की चिंगार सुनकर वे अपने मन को वश में नहीं रख सक रख, सकें, रख सकेंगी इसलिए यह पदारे सभी ठाकुर सरदारों को अपने अपने ठिकाने में एक एक हाथी बांधना होगा यदि एक छटाव भी किसी का वजन कम हो गया तो खैर नहीं है रानी साहिबा को जो इच्छा होगी वही दंड दिया जाएगा और जिसने भी हाथियों की माकुल परिश की उसे भरपूर इनाम और सिरोपाव दिया जाएगा किसी भी एक ठाकुर के प्रतिवाद करने से उसकी तो शाम आ जाती इस कारण सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर अरदास भी जंगल में कहीं तिनके का नामो निशान नहीं है बेचारी चिड़िया का एक घोसला तक नहीं ये चिड़िया एक घोसला तक नहीं मना सकती ना तो ना हो तो हमें हाथियों के सामने फेंकवा दीजिए दो दिन तो हाथी मस्त रहेंगे बात तो सही थी फिर भी गुस्सा दिखाना जरूरी था उपा भाई क्रोध प्रकट करती बोली तुम सबका यही सुझाव है तो मुझे क्या ऐतराज़ है राज्य भर में मेरी बदनामी है मैं किसी की बात नहीं मानती मुझे तुम लोगों का सुझाव मंजूर है महावतों को हुक्म मिलने की दे, सभी हाथियों को छक्कर शराब पिला देंगे फिर जिसकी जैसी मंशा हो वो वो चाहे जिस हाथी के सामने खड़े हो जाना जो आ गया हम सभी तैयार हैं ठाकरों को सहज तैयार देकर पोपा में पड़ गई तनिक नर्म होकर बोली कुछ भी हो मैंने एक बार कह दिया सो हाथियों को आज ही अपने साथ ले जाना पड़ेगा मगर मदर हुजूर इन्हें खिलाएंगे क्या घास और भगवान के तो दर्शन ही दुर्लभ हैं सभी ठाकुरों ने झुककर विनती की कुछ भी खिलाओ हलवा लापसी खीर मालपुए मैं नहीं जानती इन छोटी छोटी बातों में सर कपाऊँ तो राज्य के बड़े काम धरे नहीं रह जाएंगे <laughs> अन्यदाता व्यवस्था की माफ हो एक बात बताना भूल गए कुओं तालाबों में पानी तो दूर गीली मिट्टी तक नहीं है हमारी आँखों में थोड़ा बहुत पानी बचा है उससे चिड़िया का भी पेट नहीं भरेगा कोई बात नहीं पानी न हो तो मेरे हाथियों को दूध और शहद मिला दो बड़े मज़े में पियएंगे ये सहज समाधान बताकर पोपा भाई ने सगर दृष्टि से सभी दरबारियों की तरफ देखा हर कोई नीची नीची निगाह की जमीन की ओर देख रहे थे बड़ी मुश्किल से फुदकती हंसी को होठों के भीतर दबा पाए थे कुछ भी प्रतिवाद करने में कोई सार नहीं था तब एक नाई ठाकुर उठ खड़ा हुआ पोपाबाई ने खुश होकर उसे जागीर की थी गाँव में नाइयों के काफ़ी घर थे उसने रानी साहिबा का सुझाव समझा वैसा कोई नहीं समझा इस सुन संयोग का भरपूर फायदा उठाना चाहता था हाथ जोड़कर बोला मुझ बेचारी की तो ऐसी थी, क्या है फिर भी महाराणी साहब का आदेश आंखों पर ये तीसों हाथी मैं ले जाऊंगा। पर में कोई खामी हो तो मेरा सर कलम करवा दें अन्नदाता को कम हो तो मैं सूरी चढ़ने को तैयार हूँ कीड़ी को कण और हाथी और हाथी को मण पूर्ण वा, पूर्ण वाला भगवान अभी मरा नहीं है मुझे हाथी ले जाने की आज्ञा दीजिए और उसे तत्काल आज्ञा मिल गई पोपा बाई के राज्य में ढील का तो कोई प्रश्न ही नहीं था रानी साहिबा का वश चलता तो नौ महीनों के बजाय नौ दिन में प्रसव होने लग जाते हाथियों की चिंगार और सवारी के बिना कुछ दिन तो पोपाबाई का चित्र नींद नहीं आई पर समय के साथ सब ठीक हो गया नाई ठाकुर दरबार में हर पुनम को हरकारा भेज हाथियों की कुशल खीम भेजता रहता जिसे सुनकर पोपाबाई बहुत खुश होती मनी मन मन पुख्ता निश्चय कर लिया कि नाई ठाकुर को भरकम इनाम देना है आखिर आधे आषार ऐसी मूसलाधार बरसात हुई तीन वर्षों के अकाल की कसर निकल गई घास के दुखे हुए बीजों ने रिम झिम लोरी सुनकर अविलंब सर उठाया झूम झूम कर धूप पर हवा का निरीक्षण करने लगे सूरज की किरणों ने उनकी भलैया ली वे खुशी में और ऊपर तन गए सूखी धरती पर देखते देखते हरियाली का साम्राज्य लहरा उठा धरती के चप्पे चप्पर उस चप्पे चप्पे पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया पोपा हाथियों को चितारी रही थी एक दिन अल्ले सवेरे नाई ठाकुर अचित सपने की तरह दरबार में हाजिर हुआ एक एक बैलगाड़ी पर एक एक चूहेदानी रखी हुई थी केवल एक चूहेदानी में सफ़ेद चूहा था बाकी सब में सामान्य रंग के भूरे चूहे थे सभी चूहे दानियाँ चु, दानिया, घी मिश्री व दूध की में चूहेदानियों में घी मिश्री दूध की पुड़ियाँ रखी हुई थी चूहे बड़े चाव से उन्हें कुतर रहे थे पोपा ने अपने एक ही मुँह से दस मुँह जितनी घास के साथ पूछा मेरे हाथी कहाँ हैं इन पिंजरों में नाई ठाकुर अत्यधिक आश्चर्य उत्तर दिए ने उत्तर दिया पोपा का जैसे साँस ही उड़ गया बेहद आश्चर्य से अगला थे पूछा इन चूहे दानी में मेरे हाथी तेरी शामत तो नहीं आई ना ही ठाकुर ने एक पल भी ढील रखना कन कर ढील करना मुनासिब नहीं समझा कोह नहीं तक लम्बे हाथ को बोला मैं तो मरने के लिए पूरा तैयार होकर आया हूं सिवाय आपके मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा दरअसल बात विश्वास करे जैसी नहीं केवल आपकी समझ के भरोसे में यहाँ जिंदा आया हूँ पोमा बाई ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा जो भी बात हो निशंक सचद बताओ भला आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत है किसी की एक बार कंस भी फिर से जिंदा हो जाए तो वो भी थत तर का लगे <laughs> हाँ ये बात तो मेरी झूठ नहीं पर ये बात तो तेरी झूठ नहीं पर ये ये पहली मेरी समझ में नहीं आई कि इन चूहे दानियों में मेरे प्रचंड हाथी क्यों कर समाए? मेरी समझ का भी बबूता कहाँ है जो आपको समझाने की हिमादत करूं आप तो बिना कहे समझने वाली हैं आपको से देखकर भी मुझे विश्वास का, विश्वास कहाँ होता है आपके मुंह से सूर्य की सजा सुन लूं तो मुझे शांति मिले क्या किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया यही समझ लीजिए गरीब परवर नाई ठाकुर पोपा के पाओं की ओर हाथ बढ़ाते कहने लगा परवर गाँव के गंवार लोगों ने हाथी के दर्शन तो दूर नाम भी नहीं सुना था मगर जब कोई एक दो या दस बीस नहीं पूरे तीस हाथी ज़मीन को कंपाते गांव में दाखिल हुए उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ सूं पांव और पेट पर बार बार हाथ फेरने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि भला क्या है रात में उनकी चिंगार सुनकर दूर दूर के गाँव से हज़ारों आदमी दौड़े चले आए हजूर फिर तो किसी ने एक पल के लिए भी दम नहीं लिया असंग के हाथों पर हाथ फिते फिरते सारे हाथी एक एक साथ घिसने लगे सो घिसते घिसते हाथे उनका यह हाल हो गया आपकी मर्जी के सफ़ेद हाथी का रंग तो नहीं उड़ा पर पट्ठा भी अपना भरकम शरीर कायम नहीं रख सका रात दिन पूरे बरस तक अगणित हाथों की इस घिसाई से तो आबू पहाड़ तक घिस जाता आप कहें तो उन सभी गंवान लोगों को दरबार में हाजिर कर दूँ उन सबके साथ मुझे भी सूली दंड मिले इस पछतावे का अंत हो नहीं नहीं इसमें किसी का कोई कसूर नहीं मैं बिना आप कसूर किए किसी को सजा नहीं देती यदि तुम झूठ बोलते तो तुम्हारी खैर नहीं थी सच्ची बात सुनकर मुझे कभी गुस्सा नहीं आता समझ नहीं पड़ता कि गणेश भगवान ने चूहे पर कैसे सवारी की थी मैं भी कोशिश करके देखूंगी यदि इन पर सवारी कर सकी तो मेरा नाम भी गणेश भगवान की तरह अमर हो जाएगा ज़रूर अमर होगा अन्नदाता आप गणेश भगवान से कम नहीं हैं मगर वे तो चूहे पर सवारी करती हैं हुज़ूर पर ये हाथी हैं हाथी पर हैं तो चूहे जितने छोटे इससे क्या फ़र्क पड़ता है गरीब परवर बरगद का बीज कितना छोटा होता है बरगद और बरगद का पेड़ कितना बड़ा स्वयं भगवान भी आँखें फाट कर देखे फिर भी उसे विश्वास न हो कि इतने छोटे बीज में इतना विशाल पेड़ कहाँ छिपाता तो क्या इन्हें मेरे बगीचे की उपजाऊ जमीन में बीज की तरफ बो दें तो वापस हाथी की तरफ प्रचंड हो जाएँगे ज़रूर हो जाएंगे हुजूर मैं पूरी चौकसी रखनी पड़ेगी कहीं ऐसा ना हो कि बरगद से भी ऊंचे बढ़ जाएं आपको ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो ये चौकसी का काम भी तुम संभालो तुम्हारे अलावा मैं किसी पर ऐसा भरोसा नहीं कर सकती सारे दरबारी एक स्वर में गूंज उठे जय हो अन्नदाता की जय हो सच कोमल मुझे तो आज भी बस का साफ सुनाई दे रही है तुम्हें भी सुनाई दे रही होगी दिल्ली का दरबार तो बहुत दूर है शायद पास ही किसी का कोई छोटा मोटा दरबार हो नाई ठाकुर की जयजयकार का तुम्हें भी अलग से स्वर सुनाई दे रहा होगा एक बात मुझसे ज़रूर पूछना चाहूँगा तुम्हारी बुद्धि मुझसे कहीं ज़्यादा तीव्र है यदि तुम्हें सुराग मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना उस नाई ठाकुर ने आखिर उन तीस हाथियों का क्या किया <laughs> बात का विशेष ध्यान रखना कि वनाई ठाकुर अत्यधिक चालाक है और धूर्त लिख कर इस पर्चे से मुक्त होना अनिल ने गले में कैसा फंदा डाल दिया कि रूह का काम अधूरा छोड़कर मुझे इस उपनिषद की खातिर गाम भागना पड़ा न चित्र पढ़ सका न समस्या को ठीक तरह समझ ही पाया मेरी भी बिल्कुल वही हालत हुई जो अपने जैन गुरु से शंका करने वाले शिष्य की हुई बहुत समय तक मगजमारी करने के पश्चात किसी एक जैन भिक्षु को शहद गुड़ और मिश्री व खांड के मिठास का अंतर समझ में नहीं आया उसने अपने गुरु के सामने यह शंका प्रकट की तो गुरु को उसकी नादानी पर बड़ा आश्चर्य हुआ दूसरे दिन भिक्षु फिर उसके सामने समाधान के खाते उपस्थित हुआ तो गुरु ने कुछ भी विवेचन करने की बजाय एक एक करके चारों चीज़ों को प्रत्यक्ष चखाते हुए केवल इतना बरका देखो यह गुड़ का मिठास है यह खांड का मिठास है यह मिश्री का मिठास है यह शहद का मिठास है अब तो अच्छी तरह समझ गए समझ गए प्रत्येक मिठास की विशेषता और इनका पारस्परिक अंतर पर खबरदार किसी भी जिज्ञासु को यह समझाने की जरूरत मत करना यह केवल तुम्हारे समझने की बात है दूसरे को समझाने की नहीं बस इससे कम इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं कहना है बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने यह काम तो तुम्हारा ही है मैं तो बेकार फंस गया <laughs> निम्बा के एक चरित्र से बिज़ी ने अकाल में कैसे लोगों में जीने की लालसा पैदा हो जाती है और साहित्य और संस्कृति लोक साहित्य उनमें कैसे लालसा पैदा करता है बड़ा ही सजीव चित्रण करते हुए लोक जीवन की दार्शनिक अनुभूतियों का, का जिक्र किया साथ ही ये भी बताया कि जो अकाल का खतरा है वो शरीर के लिए है और पशुओं के लिए है लेकिन जो संस्कृति का पतन हमारे देश में हो रहा है जिससे कि हमारा सबसे बड़ा खतरा आत्मा का खतरा हो रहा है उससे हमें उसके बारे में भी देखना सोचना चाहिए और कोपाबाई की कहानी से तो आधुनिकता का भी एक उल्लेख जिन्हें हमने किया मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा और या तो अभी इस विषय पर चर्चा को पढ़ाएँ कमल दास ही करें तो पत्र उनको संबोधित करते हुए लिखा है वैसे संबोधित हम सभी के लिए हैं वो तो प्रतीक बन गए हैं इस पद के हाँ। जैसे की बिजली अपने इस लिखित तरीके से कुछ विशिष्ट बातों को अत्यंत मार्मिक और अब दिन गहराई के ज़रिए से कहने की कोशिश की है कि वो सब ज्ञान जो आपकी कहावतों के अंदर आपके मुहावरे के अंदर आपकी दैनदीन ज़िंदगी के व्यवहारों को निर्णय करने की जो सूक्तियाँ हैं उसमें किस तरह से मौजूद है और अंततः यही सशक्त सूक्तियाँ और यही सशक्त धारणाएँ किसी न किसी रूप में मनुष्य में एक प्रकार का विश्वास पैदा करती है कुछ कार्य करने की दृष्टि से लेकिन बीजी ने एक बात कही जो निबाजी से संबंधित थी कि काल के वक्त में एक आदमी जो खीच खा सकता था उसके गले को दबा करके उसका तो खींच उगलवा करके दूसरा जना खाने की कोशिश करे लेकिन उसका अर्थ एक करुणापूर्ण तरीके से निम्बा जी ने लिया या नहीं लिया उसका अर्थ उन्होंने जो ग्रहण किया वो था कि एक एक धान का कण मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है कथा के अंदर इस किस्म का जो शिफ्ट है इस किस्म की जो एक हलचल है उस हलचल के कैसे कैसे अर्थ संकेत निकल सकते हैं उसकी तरफ एक इशारा मिलता है एक तरफ अत्यंत दर्दनाक अत्यंत इनह्यूमन अत्यंत एक दिक्कत की चीज लेकिन सामान्यतया जैसे हम सभी लोग जो अकाल से पढ़े थे तो वो जानते हैं कि अपने बच्चों को मार के खाया अपने जानवरों को मार के खाया इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन उसको एक सशक्त पद्धति के रूप में कहने के बाद में उसका जो नतीजा है वो नतीजा उस प्रकार का है एक हँसी की बात ही है लेकिन एक कथा चलती है आप लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी एक सर्कस के अंदर रिंग मास्टर्स हो गया और उसने अपने मुँह के ऊपर एक गुड़ रख लिया शेर आया और वो गुड़ को उठा कर चला गया तो सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की सब लोगों ने ताली भाई लेकिन लोगों एक भी उसमें ऐसे बैठते थे जिन्होंने ताली नहीं बजे तो लोगों ने पूछा कि देखो भाई तो कितना बढ़िया काम किया तुम ताली क्यों नहीं बजाते हो तो लगा कि इसमें क्या तारीफ की बात है तुम गुड़ रखो मैं उठा के चला जाऊंगा तो तो शिफ्ट कथा का किस तरफ होता है महत्व और मार्मिकता उसके अंदर है पोपाबाई के साथ की घटना के अंदर स्पष्ट रूप से हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे समकालीन जीवन पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक उक्ति है अरुणा जी ने आज एक प्रश्न किया था कि पारंपरिकता की बात के साथ के अंदर हमारी निर्भरता किस रूप के अंदर है लेकिन पारंपरिक लोक कला के या लोक विधाओं के माध्यमों के अंदर बहुत बड़ी सामग्री ऐसी है इतने अमूर्त रूप के अंदर है कि जिसकी समकालीन जीवन पर सबसे बड़ी टिप्पणी हमको मिल सकती है वस्तुतः विजय ने जो कुछ अभी पढ़ा उससे एक मुझको जो एक स्पष्ट रूप से मिलता है कि इस सामग्री का प्रयोग आधुनिक संप्रेषण की तरह से आज की जिंदगी के संप्रेषण के रूप के अंदर किस प्रकार रूप निखर के आ सकता है पुनः मैं उसी बात की पुष्टि इस बात से करना चाहता हूं कि शक्कर का स्वाद गुड़ का स्वाद शहद का स्वाद और मिश्र का स्वाद उसके विवेचन में नहीं है. संप्रेषण की उसी विधा में निहित है कि जिस विधा का एक अंदाज हमको कुटित जी की इस लेखन से दिखाई देता है यदि हम इस सेमिनार के परिप्रेक्ष्य से और इस कॉन्ट्रेक्ट से अगर हट कर के इसी चीज़ को हम अगर पढ़ेंगे तो हम उसको साहित्यिक कर्तित्व की संज्ञा देंगे लेकिन उस कर्तित्व और उस बोध का जो आधार है जो भूमि है वो भूमि जनमानस की भूमि है और उस जनमानस की भूमि के अंदर उस प्रकार की अनेकों सांकेतिक चीजें छिपी पड़ी हैं कि जिनको उभार के लाया जा सकता है सही है इसमें मूल्यों की दृष्टि से बहुत सारी युक्तियाँ जिसके ऊपर बहुत तरह के प्रश्न पैदा हो सकते हैं मैं नहीं मना करता कि वो प्रश्न नहीं पैदा हो सकते हैं लेकिन मनुष्य और मनुष्य के प्रति व्यवहार और संबंधों की निर्मिति में चाहे कैसा भी काल हो कैसा भी वक्त हो कैसी भी टेक्नोलॉजी और कैसी भी तरह की चीज़ हो उसके बुनियादी मनुष्य के रूप में जीवित रहने के लिए कुछ स्वरूप जो हैं वो स्वरूप निश्चित रूप से हमको इस प्रकार की उक्तियों के अंदर मौजूद मिलते हैं ये उसकी एक मुझे लगता है शाश्वतता दरअसल बहुत हिसाब पीटा शब्द है उसको अगर छोड़ भी जाए तो इसकी एक निरंतरता कि जिसके अंदर दो लोग बैठ करके आपसी मानवीय व्यवहार को संचालित कर सकते हैं वैसी अनुभूति इसके अंदर होती है ये जो मैं ग्रहण कर सकता क्योंकि मैं मुझे पता ही नहीं था कि ये आ, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है लेकिन जो इशारे पढ़ने के दौरान के अंदर जो मन के अंदर मेरी जो परिस्थितियां उठ रही थी तो, तो मुझे लगता था कि हाँ कुछ ये एक ऐसी स्थिति है स्थिति के अंदर हमारा मानस आंदोलित है, मुझे लगता है मौन तो हमारी गति को आगे नहीं बढ़ाएगा थोड़ा सा सभी इसमें भागीदार अपने विचार कहानी कहानी सुनने के बाद में तो याद रही <laughs> इसी, इसी आधार को लेकर के नहीं। हम, नहीं। हम इसको और इसी चीज को हम आगे मतलब इस रूप के अंदर के परिस्थितियों किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इनको किस प्रकार का का उपयोग हो सकता है अब मतलब उस उस तरफ चले जाएं के कि हम इसी विश्लेषण करेंगे आशा अच्छा मुझे क्या लगा कि ने एक बात थी कि और घोड़े का जिस तरीके से चित्रण किया घोड़े से जितना आदमी तेज चलेगा वो उन्ट और उन्ट उसको नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि घोड़े की रफ्तार इस तरीके हुआ एक और बताया इसके लिए तुम हाथ पे हाथ दे के बैठ जाओगे क्योंकि टाइम तो बहुत कम है ये तो निकलता जाएगा तो इसके लिए आप और थोड़ा सोचते रहें, और थोड़ा विकास और ज्यादा सोचे और समझे और वो घोड़ा जो है कम से कम अपने से जैसे तैसे हो लेकिन उसको थोड़ा पकड़ने का कोशिश इससे अब आप एक बात बताओ हमको कि जो कठपुतली कटपुतले का कार्य करते हैं पोपा भाई की कथा को क्या बहुत प्रभावी ढंग से आप कठपुतली के अंदर काम में ले सकते हैं और उसके जरिए से जो संदेश पहुंचाया जा सकता है वो संदेश संदेश संदेश ने जो दिया, वही आवश्यक नहीं इसके अंदर बहुत सारी शीट्स हैं। तो क्या करना चाहेंगे अगर आप इस तरह से इस कथा तो का उपयोग कर रहे कुछ उस दृष्टि से हमको को बताइए जिसा तो भाई की कथा है इस कथा पे मान लीजिए प्ले तैयार करना पड़े तो आप मान लेंगे इस प्रकार की व्यंग्यात्मक कथा सफलतापूर्वक प्रयोग में ली जा सकती है और अगर हम अपने जो-जो महसूस हुआ अगर हम इस पर तो देखेंगे संप्रेषित हो रही थी और अगर हम इसको किसी और माध्यम से करेंगे तो किस चीज को हम संप्रेषित करेंगे ये ये एक पहलू हो सकता है इसके समकालीन शासन जो व्यवस्था है उसको भोखा बाई के कहानी के माध्यम से रखने का प्रयास किया था इसको अगर हम रुक्कड़ के माध्यम से भी अगर करना चाहें और उसको रखें तो वो बात लोगों तक पूरी पहुंचाई जा सकती है बारीकी से भी पहुंचाई जा सकती है और पूरे जो व्यंग्यात्मक रूप से जिस बात को हम कहना चाहते हैं वह बात भी हम एक सरल एक अच्छे ढंग से एक अभिनात्मक ढंग से उस बात को भी हम उसने दो चीजें हैं एक तो जैसे शारदा जी ने जो बताया कि कथा में हम लोग क्या समझे उस समझ के अनुसार हम देखने की कोशिश करें दूसरा ये कथा को प्रस्तुत करते हुए किन माध्यमों से प्रस्तुत किया जाए कठपुती भी हो सकता है नुक्कड़ भी हो सकता है दोनों भी हो सकता है लेकिन जब तक तो यदि हमारी समझ कथा की किस जैसे हंसी आ रही थी तो किस चीज पे हमें हसी आ रही थी क्या हो रहा था उस दिशा में भी थोड़ा सा साथ के साथ चर्चा करते रहे हाँ। इसे कैसे शुरू लेकिन पीछे जो हम पकड़ पाए उस बात को वो यही था कि भयंकर है उस में हम किस तरह से क्या बात सोचने जा रहे हैं हम किस तरह से उस अकाल से निपटने का हम कार्य कर रहे हैं तो अकाल से निपटने के बजाय तो ये होगा कि और अधिक नुकसान हो जाएगा जिस व्यवस्था के द्वारा अकाल लपटा जा रहा था और हाथियों की जो व्यवस्था की जा रही थी तो क्या ऐसी व्यवस्था हमारे गांव की या और इस तरह की तो नहीं की जा रही है कि जिससे वो आ, हाथी बनने के बजाय बिल्कुल नष्ट हो जाए हैं हाथी ही समाप्त हो जाए जैसे <laughs> हमने कई गांव में सुना कि गांव में लोग छोड़ छोड़ करके गाँव ही निकल तो गाँव में हम अकाल रात काले जाना चाह रहे हैं हमें गाँव में घूमने से पता चला कि वहाँ से जो गरीब लोग थे नहीं था वो लोग गांव छोड़कर कहीं चले गए तो ऐसा नहीं हो कि जिस हम हाथी को बचाना चाह रहे थे हाथी समाप्त हो जाए जिन लोगों को हम बचाना चाह रहे थे वो तो अपने पशु जीवन को लेकर तो चले गए उसमें कितने बचेंगे कितने रहेंगे क्या होगा ये तो जब अषाढ़ महीना वापिस आएगा तो पता चलेगा की वो ऊँट के रूप में वो जूहे के रूप में आए हैं या हाथी के रूप में आएंगे हाथी समाप्त कहाँ हुए ये एक प्रश्न बाकी रखा है की आगू का क्या हुआ तो पता नहीं, उसका नहीं। <laughs> एक कि जिन ये है में ने बात से कई गई कथा वे आपने जैसे समाज में बात है आज के आपका मतलब है कि हम सब भाई हैं? है है नहीं आप उ, ना कोई ले कोई ले, आज ले का हर दूसरे दूसरे के के लिए समझ रहा बात बात बात ये एक और दूसरे लोग कहता हूँ की सबसे बड़ी शक्ति बात की तरफ इशारा किया ये सबसे बड़ी शक्ति लोक कथाओं की इस माने के अंदर है कि वस्तुतः वो व्यक्ति को तुरंत सामान्यकरण की स्थिति में रखकरते हुए और वो वस्तुतः वास्तुता पोपाबाई कोई रानी नहीं है जो राज कर रही है पोपाबाई वस्तुतः मैं हूँ और मेरी जिंदगी के निर्णय हाथी और चूहे के निर्णयों से बहुत बड़े नहीं हैं ये हमेशा इन कथाओं के अंदर एक तत्व रहता है और उस ये दरअसल ये जो उसका जो अमूर्त तत्व है आ, कथा का ये अमूर्त तत्व शिफ्ट जब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जब हम एक रूपक ढूंढते हैं मेटाफर जब ढूंढते हैं कि पोपाबाई एक राजा को का प्रतीक है या एक सत्ता और राज्य का प्रतीक है और ये एक प्रजा है प्रजा के प्रतीक है या फलाना ये होगा जब हम उसके उस मेटाफर को डिसाइफर करने लगते हैं तब तो उसके अंदर हमको सामाजिकता और सामाजिकता की दृष्टि दिखाई देने लगती है लेकिन जब उसको हम व्यक्ति के अमूर्त चरित्र के रूप के अंदर देखने लगता है तब तो उसके अंदर अमूर्तता की शक्ति दिखाई देती है लेकिन इन कथा इस प्रकार की कथाओं की मार दोनों तरफ है है उसका रूपक भी बहुत परफेक्ट और व्यक्ति व्यक्ति से एक, -एक अपनी व्यक्ति के स्वयं की समझ के रूप से भी वो बहुत सशक्त है पर नहीं कह रही कि कि कि कि ये ये ये ये हम सब आ, आपको हैं हैं जो कुछ है, मगर सोचते है कि मेरे सब सब नहीं नहीं, जब ये सोचते अतिरिक्त अतिरिक्त जब तो तो उसकी असली मार तो कहीं भी नहीं। क्योंकि सब जने जो समझ रहे हैं वो अपने को उससे हटाए नहीं। नहीं। ये इसकी कमजोरी भी हो सकती है क्योंकि अगर आप इसको एक संप्रेषण के रूप में देखें इसी बात से कह रही हूँ जो आपने कहा कि आ, अपने को इसमें से निकाल लेते हैं और उसके ऊपर उसको ज्ञान भी मानते हैं मगर उस ज्ञान में हम जो है वो ज्ञानी है बाकी सब अज्ञानी वो वो वाला एक स्वरूप भी बनता है जिससे शायद इसकी जो मार होनी चाहिए वो मार लगती नहीं शायद अगर शादा जी एक बात पूछूं हर साहित्य के अंदर जो आप कह रहे वही होता है जो ताकत है अपने थोड़ा सा हाँ ऐसी बात से मैं आगे बढ़ा बढ़ाऊँ कि लोग विधाओं में जिस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं जिस प्रकार की स्थितियां मिलती हैं उन स्थितियों में ये तत्व कि मैं अपने आप को निकाल लूँ और मैं ये समझूं कि ये किसी दूसरे से संबंधित है ये तत्वतः रूप से लोक विधाओं के अंदर सामान्य रूप के अंदर या जनरलाइज फॉर्म के अंदर मिलता है मैं आपको मतलब एक एक गीत है जच्चे का गीत है गीत चलता इस प्रकार से है घर में बच्चा हुआ है गुगरी बांटी जानी है तो जिसके बच्चा हुआ वो ये कहती है भाई गुगरी बांटो सब को बांटना लेकिन मेरी ननंद को मत देना तो जो बांटने वाला जाता है वो जब देखता है भाई सब रिश्तेदारी के अंदर जब बांटी ये गुगरी तो ये कैसे संभव है कि मैं इस स्त्री के पति की जो सगी बहन है जो उसकी ननन्द है उसको न दू तो वो जाकर के ननंद को भी दे आता है जब वो लौट के आता है तब वो पूछती है भाई सबको बांट दिया था हाँ सबको बांट दिया तुम्हारी ननंद को भी दे आया तो वो अपने बाल बिखेर लेती है बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है खाना पीना बंद कर देती है और कहती है कि तुम वापस ननंद से गुगरी लेके आओ और ननन से अगर तुम घूगरी लेके नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं करूँ तब फिर उसका पति अपनी बहन के पास जाता है बहन के पास जाकर के उससे कहता है कि भाई नमरता नहीं किस घर की मेरे बहू आ गई है ऐसी ऐसी बात करती है करती तू तेरे मैं गुगरी लाया तो वो गुगरी वापस दे तो कहता क्या तू गुगरी तो रिचुअल फॉर्म के तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी देते हैं कि भाई तुम्हारे जो भांचे थे वो तो इस घूगरी को खा गए वो घूगरी तो मेरे पास रही नहीं लेकिन कोई बात नहीं तुम घर चलो मैं आती हूँ और वो सुनार के यहाँ जाती है सुनार के यहाँ जा के सोने के दाने अनाज के दाने बनवा करके लाती है वो लेके अपने भाई के यहाँ पे देने के लिए जाती है ये जैसे का गीत राजस्थान के अंदर हर घरों के अंदर जैसे के गीत के साथ में गाया जाता है सामान्य रूप से जब इस अच्छा ये एक गीत का में बताते इस तरह के करीब हमारे कलेक्शन में सत्तर अस्सी गीत आए अब बड़ी समस्या थी कि आखिर औरतें ही इसको गाने वाली और वो सब इस गीत को बड़े आनंद से बराबर गाती हैं तो वो खुद किसी की ननंद है खुद किसी की भोजाई हैं लेकिन ये कैसे क्यों गा रही हैं लेकिन वापस समस्या ये है कि उस जगह बहन और भाई की जगह वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करें उस जगह वो आइडेंटिफाई एक जनरल ट्रुथ को कर रही है लेकिन उस जनरल ट्रुथ के साथ ही जो महत्वपूर्ण बात जो जुड़ी हुई थी जो उस इस तरह के गीतों को देखने के बाद के अंदर समझ में आई कि हर व्यक्ति किनशिप के जितने रिश्ते हैं उसका सिंबल है मैं किसी का बाप हूँ किसी का बेटा हूँ किसी का पति हूँ किसी का मामा हूँ किसी का नाना हूँ जितने किस्म के रिश्ते हैं वे रिश्ते स्वयं मुझ मुझमें अंतर्निहित हैं मैं कोई एक विशिष्ट रिश्ता नहीं हूं सामान्यतया हमारी पुनः यह धारणा होती है कि लोक विधाओं के अंदर जो बात कही जाती है वह मात्र स्थूल वह मात्र स्थूल न होकर के अत्यंत सूक्ष्म होते हुए जिन सामाजिक रिश्तों के लिए उस प्रकार की रचनाएं हुई अपने तरीके से उसकी एक अलग किस्म से क्षमता बनी हुई थी तो मैं सिर्फ आपको आगे फर्दर करना चाहता हूं कि विधाओं के एबस्ट्रैक्शन के तरीके जो केवल कथा के रूप के अंदर नहीं गीत के रूप के अंदर गाथा के रूप के अंदर उक्तियों के रूप के अंदर हमको निरंतर मिलते रहते हैं और लगता है कि ये लोक विधाओं की एक विशिष्ट प्रवृत्ति है इट अ पर्टिकुलर टेंडेंसी विच यू विल फाइंड यू नो दिस बस ऑल थ्रू अब उस प्रकार का गीत जैसे जच्चे का गीत मैंने आप बना उसके अंदर सामान्यतः इस तरह के जो भी गीत मिलते हैं उसके अंदर एक ही संकेत है और एक संकेत इस किस्म का है कि हाथी और पाती जिसको अपन कहते हैं पांति का हकदार लड़का है हाथी की हकदार लड़की है पांति की हकदार लड़की नहीं है ये जो हमारा पेचारकल सोसाइटी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के प्रतिफलन के रूप के अंदर इस प्रकार की चीज चली जब तक पेचार्कल सोसाइटी किसी न किसी रूप के अंदर सोसाइटी के अंदर प्रचलित रही या सत्ता के अंदर रही तब तक उस तरह के मूल्यों पर इस प्रकार के एबस्ट्रैक्ट चीज़ें आपको किसी न किसी रूप से संकेतित की गई लेकिन फिर भी हमारे पास इन 80-70 अस्सी चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर संकेत हमको आर्थिक सक्सेशन का ही नहीं मिलता या कोई फिजिकल पोजिशन जो ब्रदर को बिलोंग करता है वो सिस्टर को बिलोंग नहीं करता केवल इसी बात को संकेतित नहीं करता है लेकिन वो संकेतित इंसिस्ट को भी करता है कि भाई और बहन की शादी साथ नहीं हो सकती और इसलिए इस किस्म के एक्सचेंजेज भी नहीं हो सकते ये भी संकेत मिलता है तो अभी जैसे इस विषय पे जैसे हमने लिखना प्रारंभ नहीं किया और लिखना नहीं प्रारंभ करने का कारण ये है कि हम दोनों चीज़ें देखना चाहते हैं कि इस प्रकार के गीत क्या एब्रैक्शन है केवल इकोनॉमिक रिलेशनशिप के या ये और दूसरी चीज को भी संकेतित करते हैं लेकिन ये कहना है, इस कथा के प्रसंग के कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति लोक कथाओं के अंदर हमको प्राप्त होती है नहीं पर पर मुझे नहीं लगता है कि स है ये कि हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं उस वीकनेस में उसकी स्ट्रेंथ और पर ये करेगा कि हम किसके साथ इस में गाने में आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से इसको पेश करते हैं और क्लियर मैसेज मिलता है कहने सुनने के बाद में वो ये लगता है कि सत्ता के सामने एक व्यक्ति है और एक ये इसकी खूबी इसमें ना, नाई जो है उसको खड़ा किया है यानी कॉमनर है ऑलमोस्ट वो उसको खड़ा किया है ठाकुर के और उसकी कोई सत्ता नहीं नाचीज है और सारे दो बड़े बड़े ठाकुर काम थे सत्ता के सामने कुछ कर नहीं पाते तो ये छोटे से आदमी ने एक युक्ति निकाल करके सत्ता को एक तरह से पटका है और उसकी मजाक क्लियरली इसमें निकल के आती तो ये एक मुझे लगता है कि ये फिजिकल फोर्स के अगेंस्ट में एक आइडिया एक युक्ति एक सूझबूझ दोनों का एक तरह से इसमें इंटरैक्शन क्योंकि सत्ता उनके पास है अगर वो उसका विरोध करते तो वो कर नहीं पाते क्योंकि वो सुनती नहीं किसी <laughs> किंतु जो जो जो से काम दिया इंसाइट से एक मैनिपुलेशन से एक आइडिया से और उसी की जीत हुई इसके अंदर आने में जीत उसी की हुई उसी को इनाम भी मिला उसके अंदर पुरस्कृत में वही हुई और सत्ता जो है वो बिल्कुल एक तरह से मूर्ख बनकर आना चाहना है क्योंकि उसमें अकल नहीं तो इस तरह से ये एक बहुत ही पावरफुल माध्यम बन सकता है एक मैसेज के लिए तो ये एक बात जो प्रश्न उठता वो ये है क्योंकि कई कहानियों में भी मैंने देखा है कि केवल उसमें एक युक्ति की बात होती है वल युक्ति से ही मैनिपुलेट करने की बात होती है उसको कंफर्म करने की बात होती है